सहना ववतु, सह नवत सहनौ भुन सहवीर्यं वीर कर्वा वह तेजस्वी ओम तमस्तु मिषा वह शांति शांति शांति अनुवाद की तीसरी कक्षा आज चौथा अभ्यास चलेगा इसमें और इसमें जो पच्चीस शब्द आ रहे हैं आगे और उनमें पहले धातुएं दी हैं इन्होंने यानी कि क जो सेक्शन है उसको इसमें नहीं लिया है सर्वनाम या संज्ञा शब्द इसमें नहीं आए हैं तो धातु क्री क्री का इसमें प्रयोग आएगा और क्री धातु के हम जब रूप चलाते हैं तो चार लकारों में इसमें उ प्रत्यय होता है तनादि तो इसके रूप इसमें मिलेंगे आपको पुस्तक में क्योंकि अन्य के समान नहीं है इसलिए अलग हैं इसके रूप तो करोति कुरुत कुरवंती करोषि कुरुथ कुरुथ करोमी कुरह कुरह ये लटलकार के रूप हैं और सारे ही याद कर लेना क्री धातु निकाल करके उसके सारे ही रूप याद कर लेना और दूसरी धातु आएगी इसमें अस जिसका अर्थ है होना अस भूवि ये अदादि गण की धातु है और इसका प्रयोग बहुत मात्रा में होता है अस्ति संति, स्थ सं असी स्थ स्थ अस्मि स्व तीन स्थानों पर आपको आकार दिखाई दे रहा होगा अस्ति, असी और अस्मि। हैं अन्यत्र सब जगह आकार का लोप हो गया किससे चुर धातु ये चुरादी गण की है इसमें पहले निष्प्रत्य करके चोरी ऐसा बना करके फिर रूप चलाएंगे तो चोरयति चोरयत चोरयती चोरयसी चोर चोर चोरयथ चोरयथ चोरयामी चोर चोरयावह चोरया चिंत धातु ये चिती है तो चिंत धातु चिती स्मृत्याम है नहीं चिति संजाने में हम नकार कहा से लेंगे फिर यह है चिंत तो चिंत का मतलब चिति और चिति का तात्पर्य है क्योंकि इदित ईदित हो गई तो ईदित होने से इदितो नुम धातो हो तभी तो नकार आएगा और चिति संजाने में दीर्घ ही कार है वहां नकार नहीं आ सकता वहां तो चेतती चेतत चेतंती ऐसे ही रूप बोलने होंगे तो चिति का चिंती बना करके और फिर निर्णय निर्णी चला करके चिंतयती चिंतयत चिंत चिंतन करना चिंतन कैसे होता है चिंतन में कोई नया ज्ञान हम प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे होते हैं क्या सोचते हैं स्मृति का काम होता है तो चिति स्मृत्याम स्मृति का कार्य होता है यहाँ चिंतन में और इसीलिए ध्यान को चिंतन कहते हैं धारणा ध्यान समाधि में ध्यान शब्द जो आता है तो वहां भी ध्यान जिस धातु से बना है उसका भी अर्थ वही है ध्याई, चिंतायाम और चिंता का अर्थ हमने करी लिया करती स्मृत्याम यानी कि ध्यान का अर्थ क्या हो गया स्मरण करना धारणा में नहीं है स्मरण धारणा में केवल मन को टिकाना होता है अब हम अनुवाद से पहुंच गए योगदर्शन में धारणा में तो मन को टिकाते हैं और ध्यान में स्मरण करते हैं और समाधि में प्रत्यक्ष करते हैं वहां स्मरण समाप्त स्मृति परिशुद्ध हो स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वतर का स्मृति की परिशुद्धि यानी कि समाप्ति स्मृति को धो दिया आग परिशुद्धि शुद्धि कर दी उसकी तो ये तीनों में अंतर है वहां तो यहां चिंती अर्थ हो गया स्मरण करना सोचना चिंतन करना ये भी चुरादी गण की है कथ धातु भी चुरादी गण की है ये इसमें चुरादी की लिए ये। इन दो धातुओं के अतिरिक्त तो। और भक्ष भी चुरादी गण की है तो चोरयति चिंतयती कथयति हम्म भक्ष यति जब धातुएं इकारांत बन गई सारी ये आगे शप आएगा तो गुण होगा आयादेश हो जाएगा है सब में आगे है फिर ये अव्यय अव्यम तो इथम में इधम शब्द से बनाते हैं ये इदमस थमु इदम शब्द से थमु प्रत्यय करके और अर्थ क्या रहेगा तो ऊपर चल रहा है प्रकार वचने थाल उसके आगे यह इदमस्थम और कल बनाया था कथम तो कथम में भी थमु प्रत्यय है तो वो थमु इसी सूत्र से जा रहा है इदमस्थमुह से थमुह की अनुवृति के में जा रही है और प्रकार वचने ये ऊपर से अनुवृत्ति आई रही है अर्थ की पांचवें अध्याय में है ये सूत्र जहां से प्रारंभ होता है प्राग्दो विभक्ति ही ठीक है तो उसी में है प्रकार बचने थाल इदम अस्थम किमश और था हेतऊ चंदसी वेद में छंदसी भी होता है किम शब्द से तो किम शब्द स्थमूह करेंगे तो बनेगा कथम और था करेंगे तो कथा लेकिन ये कथा नहीं है ये वेद की बात हो रही है और किस अर्थ में हो रहा है वो भी कह दिया हेतऊ छह से प्रकार बचने भी आ गया यानी किस प्रकार और किस कारण से ये दो अर्थ हैं कथा के वेद में आएगा तो और यहां जो हम कथा बोलते हैं ये किम शब्द से बना हुआ नहीं है ये कथा शब्द कथ धातु से बनेगा और उसका अर्थ है कहना जो कहा जा रहा है वो कथा है ये कथा नहीं है ये तो अव्यय है और उस कथा के रूप से इसके रूप में जलेंगे था क्या तो बन गया शब्द से यानी इस प्रकार प्रकार वचने अर्थात ऐसे और तद शब्द से किया तो तथा ये इसमें कौन सा लगेगा सूत्र इसमें सीधा यही लगेगा प्रकार वचने था और ऊपर से जो शब्द जो आ रहे हैं अनुवृत्ति क्या है इसके ऊपर सूत्र सद्य। और ऊपर नहीं प्रकार थाल के ऊपर जी हाँ, तो और ऊपर चलते जाओ पीछे पीछे पीछे चलते चलते हम कहा पहुंचेंगे ठीक पहुंच है जी। किम भाव। सर्वनाम और इनकी इनकी इनका अधिकार चलता है आगे इनकी अनुत्तियां इन शब्दों से होते हैं आगे आने वाले प्रत्यय तो सर्वनाम में आ गया तद तो तथा यथा सर्वथा ऐसे बनते हैं प्रकार वचन में तो प्रकार तथा वैसे प्रकार उस प्रकार, इस प्रकार जिस प्रकार सब प्रकार प्रकार एक विधि होती है किसी कार्य को कहा जाए इस प्रकार करो तो क्या अर्थ होगा वहां भाई कोई निर्देश दे रहे हैं कोई विधि बताई जा रही है कि जैसा बताया है उस तरह से करो तो वहां पर ऐसा था प्रत्यय लगा करके प्रयोग करते हैं लेकिन इदम शब्द से अपवाद हो गया अभी क्योंकि सर्वनाम में तो इदम भी आ गया तो उससे भी थाल की प्राप्ति हो रही थी प्रकार बचने थाल से तो कहा नहीं इदम से थम होगा यानी कि इथा नहीं बोलेंगे इथा नहीं इथा इथा, इथा बनेगा हाँ पंजाबी में भले बोल रहे हैं आप नहीं इथे भी कहते हैं इथे आ आ भी बोल, वो अलग बात रही ऐथे में तो इस प्रकार अर्थ निकलेगा क्या या यहाँ क्यों क्या बोलेंगे यहाँ अच्छा तो इथे भी कहते हैं हाँ, तो ये अत्र के अर्थ में है ये हाँ जी और यहां है ऐसे ऐसे बैठो को तो नहीं कहेंगे ऐसे बैठो क्या एवे <laughs> तो वहां ऐसे ही किम का भी अपवाद हो गया अब वहां कथा नहीं बनेगा किस प्रकार कहने के लिए हम लोक में कथा नहीं बोलेंगे वहां कथम बोलेंगे लेकिन वेद में बोल सकते हैं कथा वेद में मंत्र ऐसे आ रहे हैं इसलिए वहां पर अलग से बोलना पड़ा उनको था दोबारा था है तो छंद से नहीं तो थाल तो ऊपर से आ ही रहता है तो अलग से था और बोलना पड़ा किम शब्द के लिए अकेले अन्य सभी सर्वनामों से थाल ही होगा तो ये हो गया इसीलिए देखो इसमें तथा यथा के साथ में इधर इथम दे दिया उधर कथम दे दिया ये अपवाद हो गए इसमें थम हो गया कथम तो कल भी आया था कल क्या था इसमें हाँ कथम तो कल भी गिना हुआ है ना तो फिर ये इनके पच्चीस जो शब्द नए मान रहे हैं ये तो नया कहा होगा ये हम्म अरे बनेगा तो ऐसे ही हाँ वो कैसे तो कैसे है? में ही सारे यार छिपे हुए हैं <laughs> कैसे में सब वही छिपे हुए हैं यार तो चाहे क्यों कह दो देखो वहां भी कैसे लिखा हुआ है साथ में क्योंकि साथ यहां <laughs> केवल कैसे लिख दिया है लेकिन ये जो 25 शब्द नए की बात हो रही है कि हर पृष्ठ पर नए नए 25 आएंगे इसमें एक तो पुराना आ गया अच्छा गिनना इसमें कितने आए ये ये देखो धातु हो गई तीन चार पांच छह धातु हो गई ठीक है अच्छा संख्या भी लिख दी इन्होंने छ अच्छा है सही तो है और छब्बीस लिख रहे हैं ये हाँ तो नहीं तो पच्चीस ही हुए ईमानदारी है, है। <laughs> दस लिख दिया ना आगे अंत में नहीं नहीं दस से नहीं दस, दस, तो दस चीज और ये देखो छ ही हो गए और नौ हो गए नौ और छे हाँ नहीं नहीं हमने छब्बीस कैसे लिया दस और छब्बीस को नहीं बनेंगे तो सोलह और न पच्चीस हाँ दोबारा आ गया भाई कथम जो है गिनती हो गई इसकी हम्म तो ये हो गया आगे है अपि अर्थात भी ये अव्य है ऐसा ही ऐसी एव ये निर्धारण अर्थ में ही अर्थ में आता है और चा, ये और अर्थ में ऐसे ही किम और तू इन दोनों को मिला करके किंतु परम और तू को मिला के परंतु तो ये अलग अलग भी आते हैं किम और तु परंतु अलग नहीं आएगा कि परम अलग आ जाए अव्यय के रूप में किंतु अलग अव्यय के रूप में आता है और तू भी आता है तो किंतु परंतु नहीं ऐसे नहीं। मिले हुए होते हैं अव्यय जैसे उताहो तो उत उत आहो ए, अलग अलग मिलेंगे ये और उत आहो इकट्ठा भी आता है ऐसी आहो स्वित तो आहो अलग भी है स्वित अलग भी है माँ गृद कश्य स्वित धनम और आहो स्वित अथवा अर्थ में आता है ऐसी अथवा अथ और वा अलग अलग भी हैं मिला करके भी है ऐसी नोचेत चेत।, चेत अलग से भी आएगा यदि अर्थ में और नो चे लगा दिया तो नहीं तो, तो नहीं वेदित अथ सत्यमस्ती वेदित नहीं वेदित नो चेदिहा वेदीन सत्यमस्त नोचेहामता तो ये अव्य हो गए परंतु तक आगे फिर ये विशेषण यानी कि संख्या भी विशेषण ही कहलाती है तो एक है दिव अब एक का तो एक वचन में रूप चलेगा संख्या के अर्थ में लेकिन एक शब्द संख्या के अतिरिक्त कुछ अर्थ में भी आता है कुछ कोई यानी कोई कह दो तो अब वहां पर इसका द्विवचन और बहुवचन भी बनेगा फिर तो तो इसके रूप सर्वनाम के समान सर्वनाम माना गया इसको सर्वनाम के समान चलेंगे तो एक ह, एक व, एके लेकिन इसका संख्या नहीं है ध्यान रखना आप हम क्योंकि यहां संख्या बोल रहे हैं तो फिर एक वचन ही आएगा एक ह, एकम, एक ठीक है अब द्वि द्विकार दो है ये संख्यावाची ही है तो इसका एक और बहुवचन तो बनेगा नहीं तो द्व दौ हो तीन बार बार बार बोल बोल बोल दो दो दो दो दो लेकिन ये गए में कैसे बोलेंगे आप वही रहेगा और नवम सर्कलिंग में भी ऐसे ही रहेगा त्री का बहुवचन नहीं चलेगा तो पुल्लिंग में त्रया फिर त्रीन, त्रीन, त्रीन नकार, त्रिभ्य त्रिभ्य यहाँ त्रय बन जाता है, त्रेस त्रय सूत्र है इसका अलग आम प्रत्यय पर होता है तो त्री के स्थान में त्रय आदेश अब यह बन गया बालक के समान संख्या वाला सूत्र का तात्पर्य है? ये त्री वाला, त्री वाला क्या बोला मैंने त्रेस बोला ना? नाम ही सर्वनाम सातवी अध्याय में देखो पहले ही कॉलम में त्रेस त्रया जहाँ वो है रस्म अध्यापो नोट इत्यादि आगम किए गए ना पहले कॉलम में तो नोट का आगम मिल गया हम्म उसी के आगे देखो तो आम परे रहते त्री के स्थान में त्रया आदेश अब त्रया आदेश हो गया जैसे बालक ऐसे ही त्रया, त्रया तो बालका नाम त्रयाणाम और त्रिशु स्त्रीलिंग में इसका स्वरूप बदल जाएगा वहाँ तीसरी बन चुका है मूल शब्द भी अब वहाँ पर एक प्रथमा के बहुवचन में तिस्रा और फिर तीसरा भी है यहाँ दीर् नहीं होगा आप किससे रोकेंगे नी ना च्री ये वहीं पर है अंग है नामी नामी के आगे है न तीसरी चतुश्री क्योंकि नामी दीर् कर रहा था यहाँ जैसे बाल का नाम में किया उसने मती नाम में किया था अभी तो तीसरी भी तो ह्रस्वांत है तो नामी के आगे तुरंत आ गया लगा दी गई वहां स्टे ऑर्डर आ गया तो तिश्री नाम तिस् और नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीया में अंतर आएगा त्रिणी त्रीणी आगे की तो समझो के समान चतुर शब्द यह चतुर नहीं है चतुर हलंत कहीं चतुर लिख दो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा उसका अर्थ दूसरा है गुणादि कोशन बनता है उसका सूत्र है चते रुरन नहीं चते रुरन इसी का है चतुर शब्द का रेफांत का ये गुणादिकोशम बनते हैं सारे शब्द की संख्या तो चतुर शब्द का सूत्र है चते रुरन उरन प्रत्यय उरन का बचता है उर तो चतुर और वो चतुर होशियार अर्थ कुशल अर्थ वो अकारांत है तो इसका क्योंकि संख्यावाचक है बहुवचन में ही रूप चलेगा चार अर्थ है इसका तो पुलिंग में चतवार प्रथमा का बहुवचन और द्वितीय का बहुवचन चतुरह क्योंकि सस आ गया ना चारह में तो आ जो दिख रहा है ये तो यहां पर आम हो जाता है चतुरो चतुर राम उदात्त लेकिन ये शरणाम स्थान पर रहते होगा तो स्वरणाम स्थान जसी ही तो है शस्तो नहीं है क्यों आराधना किसे कहते हैं किसते है किसका नाम है लगता है समय अधिक हो गया पढ़े हुए हैं बाद में कितना समय हो हो चुका है पड़े हुए क्योंकि व्याकरण ऐसा ही है ये दीर्घ काल निकल जाए तो गया फिर ये छोड़ देता है फिर ये किसी और के पास निकल जाता है फिर वो तो सोचता है यहां मुझे मुझ ही नहीं रहा है क्या करूं मैं गया से तो यहाँ आम हो जाएगा सर्वनाम स्थान में तो शस में आम होगा नहीं तो चतुर चतुर भी हम्म अब चतुर्भी में रेफ दिख रहा है नहीं यहाँ न रहा है न हसीचा लग रहा है, ना लग रहा है ना तो क्यों लग रहे हैं क्योंकि रेप से पूर्व आकार नहीं, पूर, पूर मतलब पूर नहीं है, है सीधी सी बात है क्योंकि ये तीनों सूत्र आकार होगा तभी लगेंगे अगर रेप से पूर्व उकार है मतलब आकार नहीं है तो हमें आवश्यकता ही नहीं सोचने की इन तीनों सूत्रों में से किसी की सवितुर वरिण्यम वैसा ही तो है ये चतुर्भी ही चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्णाम यहां भी नुडागम होता है। वैसे नुड़ागम का सूत्र है हरस्व नद्यापो नुड। हरस्व नदी और आबंत तो इसमें कहा है चतुर्ये चतुर्णा तो ह्रस्वांत है न नदी है न आबंत है, फिर? है? कौन सा विशेष है तो रहा ही तो आम आ गया हम्म हम्म सूत्रो प्रकरण अभी तो निकाला था नोट का नोट प्रकरण निकाला था अभी ये ध्यान रखा करो अलमारियों का ये ये अलमारियां है दाही के अंदर कौन सी अलमारी में कौन से सूत्र रखे हैं इसको जल्दी निकाल लिया करो चतुर्भ हाँ पकड़ में आ आगे नहीं तो षट संज्ञक शब्द वो कौन कौन से हैं वो छह हैं पंचन सप्तन नवन अष्टन नवन दशन और शतुर् को अलग बोल दिया इसीलिए इनसे उत्तर भी नुट हो जाता है तो चतुर्नाम चतुर्सु नपुंसक लिंग में चवारी चतारी आगे पुलिंग के समान स्त्रीलिंग में फिर चतस्त्री बन गया तो चतस्र और फिर तृतीया में चत चतभ्य चत चतश्रीनाम चतु इसमें द्वितीय के भोजन में क्या दिया है क्योंकि इसमें जो है निका तो हाँ तो इसमें ऐसा होता है की जैसे हम अन्य किसी शब्द के रूप चलाते हैं स्त्रीलिंग में जैसे नदी को ले लो तो नद्या बना लिया हमने जस में और द्वितीया में के बहुचन में नदी तो वहाँ क्या लगाते हैं हम थम पूर्व सवर्ण तो प्रथम पूर्व सवर्ण नद्या में क्यों नहीं लगा वहां तो हमने यणादेश कर दिया क्यों उपासना प्रथम पूर्व सवर्ण जो हम लगाते हैं तो हम शश में लगा रहे हैं जस में नहीं लगा रहे हैं ऐसा क्यों क्योंकि वहां रोक लगा दी गई है नादी ची के आगे क्या है दीर्घात जैसी चाह में तो रोक लग गई में कहां लगी रोक तो में शुरू दीर्घ हो गया तो नदी ही। तो वो बात यहां भी तो प्राप्त हो रही है चतश्री और ठीक है चतश्री और जस में तो कोई बात ही नहीं है नहीं चत जस में भी समस्या आएगी क्योंकि दीर्घ थोड़ रही है दीर्घात जैसी चाहवांत है तो जस में भी लगेगा फिर तो नहीं ये प्रथम पुरुष वर्ण है और में भी लगना चाहिए चतश्री ही चतश्री ही ये बने फिर तो पुरुष वर्ण दीर्घ में क्या होगा री को दीर्घ हो दीर जाएगा और जस का और का उसी मिल जाएगा होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो इसका सूत्र अलग से बनाया गया है एक अची रित आजादी प्रत्यय पर होता है तो री को र जो री है ना चत में इसको हो गया रेफ अब उसमें शस मिला दो शस का अस जो बचेगा अचीरा रित ये वहां है सातवें अध्याय में तीसरे कॉलम में चौथे कॉलम में जहाँ ये पाद समाप्त तो हो रहा है हां जी गया क्या है ऊपर क्या है ऊपर से ना चतुरी प्रकरण भाई यानी तीसरी चतुश्री की अनुवृति आ रही है इसमें जी। तो क्या अर्थ बनेगा की आजादी प्रत्यय पर होगा और प्रत्यय भी कौन सा आजादी क्योंकि ये प्रकरण चल रहा है विभक्ति का जी। अष्टन आ विभक्तौ तो आजादी विभक्ति आजादी विभक्ति यदि परे है तो तीसरी चतसरी में जो रिकार है अलवंत से लग करके अलवंत से क्या इसमें तो री पढ़ा है वैसे भी नहीं। अची रिति तीसरी चतस् के रिकार के स्थान में रेफ हो जाता है अब चतुश्री में जो री है इसको रेफ कर दो हलंत बन जाएगा और अस जोड़ दो ऐसे बनते हैं आगे पंच शब्द है पंचन ये नकारांत है तो यहाँ जो जस और शस लाएंगे इनके अब ये लिंग वाली बात समाप्त हो गई अब तीनों लिंगों में एक से चलेंगे इनके रूप पंचन से लेकर के आगे 19 तक यानि दश नव दश तक उसके आगे फिर विंशति से लेकर के आगे नवनबती नव नन्यानवे तक ये चलते हैं स्त्रीलिंग में और एक वचन में और ये चलेंगे पंचन से लेकर नव तक बहुवचन में और कोई लिंग नहीं तीन ंगों में एक जैसे इनको बोलते हैं तीन तीनों में एक जैसे कौन से लिंग में आते हैं ये तीनों में एक जैसे तो कोई एक नाम ही ले सकते हैं उसका जैसे लिंग अलिंग है ये तो इनमें जस और शस लाएंगे तो क्योंकि इनकी षठ संज्ञा है तो षठ लुक से जस और शस का लुक हो जाएगा आप जो नकार बचा वो बेचारा अनाथ पड़ गया शब्द के पद के अंत में आ गया प्राधिपतिक के प्राधिपतिक के अंत में नकार को पाणी नहीं सहन नहीं करते न लोपह क्योंकि प्राधिपति के अंत में आ गया वो वहां दोनों बातें हैं प्रातिपदिक का भी अंत हो और पद का भी अंत हो तो दोनों ही बातें हो गई पद का भी अंत पड़ गया क्योंकि जस समाप्त हो गए और प्राधिपतिक का भी अंत है तो पंच पंच अब जो और आएंगे प्रत्योग इत्यादि नकार यहां भी नहीं है नकार तो यहां भी नहीं तो यहां भी लोभ हो गया पंचभि पंचभ्य पंचभ्य उधर नकार रहेगा क्योंकि आम है आगे तो आम में नुडागम जब कर लेंगे तो उसके बाद फिर नकार का लोभ हो जाएगा और फिर दीर्घ हो जाएगा पंचान पंच, पंच अच्छा पंचभी में नकार है अच्छा यही सोच रही थी क्या क्योंकि प्रातिपदिक का अंत कहा वो पद का अंत कहा है यहाँ बताओ यहाँ पंच भी पंचन और भिस तो पंचन जस में तो हमने ये कह दिया कि जस और शस हट गए तो पद का भी अंत और प्रातिपदिक का भी अंत लेकिन पंचन भिस में प्रातिपदिक का तो अंत है लेकिन पद का अंत तो नहीं है पद का अंत भिस पा के समाप्त होगा सुप्तिगंतम पदम फिर तो पदसंज्ञा तो तो करने का एक ही सूत्र है क्या स्वप्त और कोई नहीं है? तो है अरे इतना प्रसिद्ध सूत्र है को छोड़ लो ना हम प्रारंभ कर रहे हैं अब और वहां जितने ही प्रत्यय आगे आएंगे तो हलादी प्रत्यय आजादी में तो बहुत संज्ञा होती है आजादी पर रहते तो हलादी परे रहते तो पद संज्ञा ही होगी तो हो गया पद का अंतर हट गया नकार ऐसी पंचसु अब पंचन और आम अब यहां हलादी नहीं है आजादी है ये आम, आम तो आम जब आजादी है तो यहां तो फिर क्यों ये बंद कर दिया है क्या तो हलादी में आजादी में तो भस संज्ञा होती है यहां पर संज्ञा होगी नहीं लेकिन जब नुड आ गया शतुर्भ से अब ये बन गया हलादी होगी बल संज्ञा अब नकार का लोभ हो गया और नकार का लोभ हो गया तो नाम ही को अवसर मिल गया लगने का पंचान पंचसु शब्द श़ श़ है व्याकरण व्याकरण हो गया अनुवाद तो रहे तो शश ये मूर्धन सकारांत है और इसके जब रूप चलाएंगे तो ये बहुवचन में ही आएंगे तो यहां पर जस और शस लाएंगे तो शड भ लोग यहां भी लगेगा अब ये पद के अंत में ये शकार आ गया तो झलाम जशोन्ते पद के अंत में झलों को जश तो शकार को जश यानी कि पांच वर्ण है जब अगर ददा क्या आ सकता है इनमें से टकार ही आएगा मूर्धन्य है मूर्धा का है तो ष और फिर वापस से अवसान में हम टकार भी कर सकते हैं चर कर सकते हैं तो शठ और शठ दोनों बन सकते हैं आगे फिर षठ भी षठभ षण नाम शर्ण नुड़ागम होगा चतुर्भ तो और नाम और हो गई स्थाने तो तो झलाम लगा उसने कर कर दिया और कर दिया और तो और नाम अब ड कर दिया तो इधर टवर्ग के साथ में तवर्ग आ गया तो नाष्टु लग गया उसने उधर नाम कर दिया ना उसने नाम कर दिया तो अणा के साथ में इस डी ये लगेगा वो यरोनासिक इस तरह से शर्ण नाम बन जाता है और शटसु सप्त तो में कुछ भी नहीं है सप्त सप्त सप्त भी सप्त ही अष्ट ऐसे ही, ते ते ते ते ही नव ऐसे ही दश तो आगे देखो अब धातुए जैसे क्री का इन्होंने दिया है रूप दिखा दिया यहाँ पर आगे और भी रूप आएंगे वहां पूरे याद कर लेना है अष्ट के दो रूप बन जाते हैं इसलिए अष्टन आप से आकार भी हो जाता है विकल्प करके माना गया है उसको तो अष्ट शब्द से हम जस और शस लाए तो यहां अब दो कार्य विकल्प से हैं एक तो जस लोक से हम लुक भी कर सकते हैं इसका ठीक है उधर फिर दूसरा सूत्र ही उसके आगे है के आ, ए, उसके अभ्यक्तवे लोक के आगे अष्टन आ व्यक्तव तो और को क्या कर दिया उन्होंने आ, नहीं, भी नहीं, नहीं, तो है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं तो अष्टन ठीक तो है जहाँ व्यक्ति का प्रकरण बताया था व्यक्ति परे रहते तो ये अष्टन को आकार करता है तो अष्टन को आकार करता है तो ये जो अष्टन है यहाँ नकार को आकार हो जाएगा और सवर्ण होकर के बन गया अष्टा अब आगे आ रहे हैं जस और शस तो जस और शस का जहां लोक का गया है वो प्रकरण निकालो सातवें अध्याय का पहला पाठ। वहां है सूत्र अष्टाभ्य औष अष्टाभ्य औष मिल गया यानी अष्टन से उत्तर अब देखो ये जो सूत्र है अष्टाभ्य औष पणनी इतने होशियार हैं इन्होंने दो काम कर दिए इससे प्रश्न यह है कि भ्यास परे रहते पंचमी का बहुचन है ना ये कहना यह है अष्टन से उत्तर तो भ्यास ही तो लाएंगे तो भ्यास लाएंगे तो तो भ्यास, भ्यास भ्यास में अष्टाभ्य कैसे बन गया अष्टाभ्य अष्टन और भ्यास पदसंज्ञा और नलोप है प्राधिपतिकांत ये आ कहां से आ गया, ये वही वाला आ गया तो ये आ पढ़कर के ये बता रहे हैं कि सर्वत्र आ हो जाता है विकल्प करके नहीं नहीं वो तो नहीं, वो नहीं है तो अष्टाभ्युष जो है ये स्वयं बता रहा है कि अन्य प्रत्ययों के परे रहते भी आकार हो जाता है और कई स्थानों पर अष्ट भी पड़ा हुआ है उन्होंने तो विकल्प से माना गया है इसको तो यहां अष्टन से उत्तर जस और शस को हो गया औ उधर उसने आ कर दिया था तो वृद्धि हो करके के अष्टऊ और जब नहीं करेंगे तो जस का लुक हो गया तो अष्ट अष्ट लुक तो इसके आगले अगला सूत्र है लुक तो नेक्स्ट है हुँ? तो क्या हो गया लुक तो वहाँ होगा ना जी लुक तो फिर बाद में आ रहा है लुक की वो लुक की अनुवृत्ति इसमें क्यों आएगी अष्ट अष्टाभ्य औष इसमें जशर की अनुवृत्ति आएगी तो लुक किससे करेंगे फिर? किस से करेंग लोक से? भाई इसने अउ कर दिया न अष्टाभ्यूष ने तो अउ कर दिया था हां जी। लेकिन लोगों में अष्टन आ रहा है नहीं आ रहा है यानी इसको विकल्प से माना गया ये कह रहा हूँ मैं यहाँ लिखा नहीं यहाँ आपको लिखा नहीं मिलेगा अष्टाभ्य विकल्प से औष कर रहा है एक पक्ष में बचेंगे जस और शस और उनको फिर उनका फिर लुक हो जाएगा लेकिन ये विकल्प माना गया ज्ञापन से ही तो दो दो गुरु बनते हैं अष्ट अष्ट ऐसे ऐसे ही अष्ट भी अष्टाभ्य अष्टाभ्य अष्टाभ्य अब वहां क्या बनेगा वहां तो चाहे आ कर लो चाहे न करो आ करेंगे तो अष्टा वैसे बन गया आ नहीं करेंगे तो नकार का लोप होकर के नाम लग जाएगा अष्टसु तो क्रीका रूप दे दिया करोति इत्यादि और की धातुओं के सैंपल दिखा दिए हैं कथयति, भक्षयति ऐसे करके प्रत्याहार के सूत्र यहाँ पर आ रहे हैं ये आप सब लोगों को प्रसिद्ध हैं ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं पता है पहले से ये चौदह सूत्र है और आदिंत सहिता सूत्र की सहायता से प्रत्याहार बनाए जाते हैं कोई भी एक वर्ण ले लिया हमने अंतिम वर्ण को छोड़कर और दूसरा वर्ण जो है सूत्र का अंतिम वर्ण ही होगा यानी प्रत्याहार प्रत्याहार में हम जो दो वर्ण बोलते हैं तो पहला वर्ण सूत्रों के अंतिम वर्ण को छोड़कर कोई सा और दूसरा वर्ण सूत्र का अंतिम वर्ण ही होगा केवल एक प्रत्याहार को छोड़कर रह को वर्ण रहा तो इस तरह से प्रत्याहार बनते हैं ये च्या प्रयोग हम जो संस्कृत में करते हैं वो एक शब्द के हिंदी में तो बात करते हैं लेकिन संस्कृत में एक शब्द से पहले कर देते हैं चलिए आगे अब अनुवाद देखते हैं तो ईश्वर एक ही है ईश्वर शब्द अकारांत पुणलिंग है तो बनना चाहिए ईश्वर प्रथमा के एक वचन में और एक है उसका विशेषण तो वहां भी प्रथमा का एक ही आएगा एक और ही का एवं है का अस्ति। अब यहाँ कैसे करेंगे संधियों के नियम करते हुए क्योंकि ईश्वर के आगे एक का ए आ रहा है तो रेप यहाँ ईश विसर्ग होगा नहीं तो ईश्वर तो क्या है रेफ से पहले आकार तो आकार है तो हम उन तीन सूत्रों पर विचार कर सकते हैं अब लेकिन जब रेफ के परे रेफ के पूर्व आकार है तीन सूत्रों पर हमारा ध्यान जाएगा लेकिन रेफ के आगे भी देख लेते हैं क्या है तो रेफ के आगे यदि अच आ रहा है और वो भी कैसा अच आकार भिन्न आकार भिन्न अच आ रहा है यानी कि इच रेफ के आगे यदि इच आ रहा है तो ये जो छठे अध्याय के दो सूत्र हैं ये चले जाएंगे क्योंकि इन दोनों सूत्रों को हृस्वाकार चाहिए रेफ के आगे भोग मांगता है अश तो अच प्रत्याहार में अच पूरा आ गया तो अच में आकार को हटा दो तो रह गया इच इच यदि आ रहा है तो ये दो सूत्र नहीं ले सकते कोई भी इनमें से तो वहां भू भगो ही लगेगा तो रेख को यकार यकार का लोक ईश्वर ऐसा ही रह गया और ठीक यही स्थिति एक आ गया आ गए फिर आ गया यहां भी भू भगो लग गया तो एक ईश्वर अलग लिखा जाएगा एक अलग लिखा जाएगा और एव अस्ति इनको मिला देंगे एवास्थि ईश्वर एक एवास्थि इसकी संधि मत कर देना ईश्वर में और एक में और या एक में या एव में दो बालक फूल सूंघते हैं बालक पुष्पम या पुष्पाणी भी कह सकते हैं सूंघते हैं तो दो हैं तो जिग्रती जिघ्रत बालक पुष्पम जिग्रत तीन आदमी खाना खाते हैं तो संख्या सात में लगानी पड़ेगी केवल कहने से तीन अर्थ नहीं निकलेगा उसमें अधिक भी हो सकते हैं तो त्रि का क्या बनता है प्रथमा के बहुवचन में।, में पुलिंग में पुल्लिंग में त्रया अब क्योंकि मनुष्य मकार आगे आ रहा है या नराह बोलेंगे तो नकार आगे आ गया तो इधर रेप से पहले हरस्व आकार है तो हसीज लग करके त्रयो और मनुष्य बहुवचन है प्रतिमा का लेकिन आगे भोजनम शब्द पर लिखना है हमें तो भकार आ गया इधर रेप से पूर्व दीर्घ आकार है तो ये दो सूत्र तो हट गए आठवें अध्याय वाला ही रह गया उसने रेफ को यकार कर दिया जैसे आत्मदाह बलद में होता है तो भोजनम मनुष्या भोजनम खादन्ति चार बालक कीड़ा करते हैं यहां भी हर्ष चलगा करके चतवारों बालका यहाँ विसर्ग आ जाएंगे क्रीडाम क्रीड़ा कर्म हो गया ये क्रीडाम कुरवंती और इसको यू भी कह सकते हैं के चतवारों बालका क्रीडंती लेकिन यहाँ ये क्री का प्रयोग सिखाना चाह रहे हैं हर धातु के साथ में और ऐसा बोलते हैं प्राय करके लोग तो क्रीडाम कुरवंती या क्रीडंती चोर पांच पुस्तकें चोराते हैं चोराह या चौर भी शब्द आता है चौराह विसर्ग आ जाएंगे क्योंकि आगे पकार आ रहा है पंच अब ये पंच में कौन सी व्यक्ति है द्वितीय का बवचन तो पंच पुस्तकानी चोरयंती चुराते हैं रमा छह कहानियां कहती है रमा अब कहानियां की हम क्या बनाएंगे कथा ये पीछे आ चुका है ये वाला कथा नहीं यहाँ आ रहा है अब हमें ध्यान रखना नहीं यहाँ तो खैर है ही नहीं कथा हाँ कथा में यहाँ तो? तो ये पीछे आ चुका है जहां पर आकारांत शब्द आए थे दूसरे अभ्यास में आए थे किसमें दूसरे में आए थे ना हाँ तो वहाँ देखना उसको नहीं दूसरे में नहीं है ये आए हुए हैं तीसरे अभ्यास में इसमें इसमें आ चुका है तीसरे में ठीक है तीसरे में आ गया तो वो वाला यहाँ कथा लेंगे ठीक है तो इसका भी बहुवचन आएगा फिर यहां क्योंकि छह है ना तो क्या बनेगा द्वितीय के बहुवचन में क्या बनता है कथा ही बनेगा लता लते लता है, लताम लते लता है। और शट शब्द ये लिंगों में एक सा रहता है तो द्वितीय के बहुवचन में क्या बनता है शट का शश का रूप मूल शब्द क्या है शश क्या बनता है द्वितीय का बहुवचन प्रथमा का भी और का भी दोनों में शठ तो रमा अब रमा के आगे तो सुप्रत्याय था वो हट गया दीर्घात हल तो रमा शट कथा ये कर दीर्घात सुना यहाँ कथाएं बहुत हैं इसलिए रमा तो एक ही है कर्तवाच्य बना रहे हैं हम तो कर्ता के ए, क्रिया के अनुसार कर्ता के अनुसार कह लो क्रिया को या क्रिया के अनुसार कर्ता कह लेकिन यहाँ क्योंकि कर्ता पहले बोलते हैं हम उसके आधार पर क्रिया बोलते हैं वे सातों बालक यहां यूं भी कह सकते हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का क्या अर्थ है और क्रिया के अनुसार कर्ता का क्या अर्थ है क्या अर्थ बनेगा इसका अगर हम हमने कहा कर्ता के अनुसार क्रिया तो कर्ता के अनुसार क्रिया का तात्पर्य क्या लेंगे कर्ता यदि युष्म अस्मद के अतिरिक्त है या युष्म है तो पुरुष पर अंतर आ जाएगा क्रिया में और क्रिया और कर्ता एक वचन का है या दिवचन का है या बहुवचन का है तो क्रिया भी वैसी ही आएगी अब इसको इधर से ले लो कि क्रिया के अनुसार कर्ता तो क्रिया के अनुसार कर्ता इसलिए कहने में नहीं आता है क्योंकि कर्ता को हम पहले बोलते हैं अब कोई कहे कि संस्कृत में तो हम कैसे ही बोल सकते हैं भले ही कैसे ही बोल दो लेकिन क्रिया जब लाते हैं हम व्याकरण की प्रक्रिया से भी देखो तो हम लह कर्म से भावे चाकर्म के भी सूत्र लगाते हैं नहीं लकार लाते समय तो क्या कहता है वो सूत्र के कर्म में कर्ता में भाव में इनको कहने के लिए क्रिया आती है तो कौन महत्वपूर्ण रहा यही तो रहे कर्ता कर्म करण कर्ता कर्म और भाव तो कर्ता मुख्य होता है या कर्म वाच में कर्म मुख्य होगा उसके अनुसार क्रिया होती है वे सातों बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं अब वे शब्द भी आ गया इसमें तो सह ते और बालक अब वे सातों बालक ये तीनों शब्द करता हो गए बालक करता हो गया सातों उसका विशेषण और वे भी विशेषण सर्वनाम भी विशेषण बन जाता है अगर उसके साथ में कोई शब्द और पढ़ा जा रहा है तो, तो ते सप्त बालका हा। अब बालका हम विसर्ग हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि आगे ईश्वर आ रहा है भोग तो ते सप्त बालका ईश्वरम चिंत चिंतन करते हैं यहां आठ लताए हैं अत्र अब अष्ट या अष्टव दोनों कह सकते हैं तो अत्राष्ट इसकी संधि हो जाएगी अत्राष्ट लता सं अब लता में कौन सी व्यक्ति है दो तो होती है वो नहीं है तो वो सही क्रिया संति है होना क्रिया कौन कर रहा है लता तो करता हो गया वहां नौ आदमी भोजन करते हैं तत्र नव मनुष्या क्योंकि भकार आ गया है भोजन तो भूग को लग जाएगा तत्र नव मनुष्या भोजनम करवंती और आगे चल करके धातु और भी आएंगी तो वहां भुज धातु यदि लगा दें सीधी तो ये पद में आती है खाने अर्थ में तो भुंकते भुंजाते भुंजते भुंजते बनेगा फिर वहां दस पुस्तकें हैं तत्र दस पुस्तक नि वह है तो यहां अतोरो रपलुता दपलुते सोस्ती तुम कैसे हो यूयम अब कैसे अव्यय है वो तो कथम यूं ही आएगा बस रूप चलाने नहीं है और हो की क्या बनेगी यूयम के साथ में असी लगेगा हाँ तो हम लगाएंगे तो असी लगेगा और लगाएंगे तो मैं इस प्रकार खाता हूं। भक्षयामी। ये भक्ष को भी सिखाना चाह रहे हैं ना? खादा में भी ठीक है अशुद्ध नहीं है भक्षयामी का भी अभ्यास होना चाहिए वह क्या सोचता है किम चिंत स के आगे विसर्ग नहीं आएंगे सुप्रत्यय का लोभ हो जाएगा जैसी कथा है वह वैसी ही कहता है तो ये कथा शब्द हेतुअर्थ वाला अव्यय नहीं है ये तो जो जैसी कथा है अब जैसी जैसा जैसे अव्यय एक ही है यथा तो यथा कथा अस्ति अब कथा अस्ति को मिला दो यथा कथास्थि वह वैसी ही कहता है तो वैसी ही अब वैसी ही में कितने शब्द हैं तथाइव, तथा और तो यहां पर तथा के साथ में एव और जोड़ देंगे वृद्धि हो होकर के तथैवि तथैव कथयति इसको अन्य प्रकार से ही बना सकते हैं जैसे हम यहां जैसी के लिए अन्य शब्द भी आते हैं यथा तथा तो आते ही हैं इन सर्व नामों से हम जैसी तैसी वैसी इन इन सब अर्थों में दृश्य धातु को साथ में ला करके और यद तद आदि जो शब्द हैं ये पूर्व में रहेंगे धातु दृश्य रहेगी और वहां दो तरह से उसको बनाते हैं एक तो प्रत्यय करके और एक क्विप प्रत्यय करके क्विप प्रत्यय करके बनाएंगे तो ये शब्द बन जाते हैं हलन्त फिर याद दृश्य तादृश, दृश और शत्यय करके बनाते हैं यानी अकारांत तो यादृश तादृश एतादृश स्त्रीलिंग में यही बन जाएंगे फिर एकतादृशी तादृशी ऐसे करके तो वो भी होता है तो यहाँ अगर हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि जैसी कथा है यादृशी कथास्ती सीम एव अब ये कर्म बन जाएगा ना कहता है का किसको कहा जा रहा है कथा को अब क्योंकि हमने अव्य बोला वह तो अव्य के द्रूप चलते नहीं है तो वहां कोई प्रश्न है नहीं द्वितीय व्यक्ति का लेकिन तादृशी बोलेंगे तो फिर द्वितीय व्यक्ति होगी तादृशी एवं कथा तो इसका सूत्र अलग है ये कई प्रत्यय कई प्रत्यय होता है इसमें कई और क्वे त्यादा दिशु दृशोनालोचने कीसरे अध्याय में आएगा तुम कैसे पढ़ते हो यूयम कथम पठथ वे ऐसे सोचते हैं तो ते इथम अब ते को अयादेश हो जाएगा या कार्य लोप कर दो इथम चिंतती तो चिंतती हम कथा कहते हैं वयम कथाम कथयाम हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं अपि क्रीडापी या तो हम कौमल लगा दें यहाँ पर कॉमा को हम विराम अल्प विराम अर्ध विराम या ये लगा करके ऐसा मान करके विराम के स्वरूप में मान करके विसर्ग कर सकते हैं और नहीं लगाते हैं कॉमा इत्यादि तो आगे भोजन आ रहा है शब्द भकार तो फिर यहाँ कुरो हसी च वीडाम अपी कुरो भो भोजनम चोजनम चापी भोजनम ची भोजनम के आगे च लगा देंगे फिर अपी है भोजनम चापी कुर वीडा कुरु भोजन चा कुर तुम सब कथा ही कहते हो युयम, कथाम एव, क्या बोलेंगे आगे अब कहते हो कथा यथ मध्यम पुरुष का भोजन परंतु वे सोचते भी हैं परंतु को परंतु ही लिखेंगे ते चिंत अपि तो त्यापी। यूयम कथाम चिंत कथा कथा परंतु ते चिंत्य होगा वाक्य अब इसमें रूप याद कर लेना चुरादिगण की धातु किसी एक को जैसे कि चुर धातु का दिया होगा इन्होंने रूप तो उसको याद कर लेना इसमें लिखा नहीं है कि इसका रूप इस संख्या पे आ रहा है ये अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य भी कर लिया करो अच्छा है ये अपने अभ्यास अपने बाद में स्वयं किया करो इसके लिए अशुद्ध से शुद्ध बनाना तो ठीक है बस यही रोकते हैं इसको प्रणोध्वनि Oh